इस इस प्रकार प्रकार कल्याण कल्याण गुणों गुणों से से विशिष्ट होने के दुने के कारण कारण बताया ना तो ऐसे कौन विशिष्ट है कल्याण गुणों से विशिष्ट होने के कारण अन्य प्राणियों के दुख देखने पर अन्य दुखी प्राणियों के दुख देखने पर हाँ ये दुख सूचक अव्य है ना हाँ कष्ट है इस प्रकार अनुक्रोश करते हुए अनुक्रोश करते हुए मतलब कृपा करते हुए कृपा करते हुए है ना न कष्ट है इस प्रकार क्या करते हुए कृपा करते हुए हाँ कब कृपा करते हैं दूसरों के दुख इस? देखने पर कृपा करते हुए हां कष्टम इस प्रकार कृपा करते हुए तो कृपा का कार्य कहा गया ना? सर्वदा की एक रूपेण से शाम शुभ हम तो सर्वदा कर से सभी काल में एक रूपेण करते समान रूप से सभी काल में सभी काल में समान रूप से उनका शुभ चिंतन करते हुए किसका दुखी प्राणियों का है ना सभी काल में सभी काल में समान रूप से सभी काल में इत्था। इत्था। समान रूप से उनका सुख चिंतन करती होती है ध्यान लेना, व्यक्ति क्या करता है संसार में कभी किसी का अधिक सुख चाहता है कभी कम सुख चाहता है जब व्यक्ति अनुकूल रहता है तब उसका ज्यादा सुख चाहता है अब अनुकूल नहीं रहता है तो उतना सुख चाहता है भगवान क्या है हमेशा समान रूप से सुख जाते हैं, लग गया? सभी सभी सभी समय समय समय में, में में भी समान रूप से उन जीवों के समान रूप से उन जीवों का सुख चिंतन करते हुए, लग जाएगा उन जीवों का सभी कालो में समान रूप से सुख चिंतन करते हुए केवलम स्वार्था स्वाथ शर्णा भवन तो केवल स्वार्थ यहाँ ध्यान देना ये, ये केवल, केवल केवल, केवल प्रयोजन के लिए न होते हुए भगवान का केवल अपना प्रयोजन है क्या देखो संसार में जो मेल मिलाप एक दूसरे का व्यवहार चलता है तो कहीं कहीं केवल स्वार्थ से चलता है कुछ लोगों में स्वभाव है यदि स्वार्थ है तब तो मिलेंगे नहीं स्वार्थ है तब तो तो स्वार्थ होने पर सहयोग करेंगे स्वार्थ न होने पर कोई सहयोग नहीं।, नहीं करेंगे तो स्वार्थ तो वो क्या होता है उनका स्वार्थी एक कारण होता है ना हम कुछ क्या है स्वार्थ परार्थ दोनों को ध्यान में रखकर व्यवहार करते हैं कि सोचते हैं वो हमारा कुछ करे तो हम उसका कुछ करेंगे हम वो कुछ हमारा करेगा तो हम भी उसका करेंगे ऐसा या तो हम उसका करेंगे क्योंकि बाद में वो हमारा कर लेगा तो स्वार्थ पदार्थ दोनों हो गया ना अच्छा तो लगाएंगे यहाँ पर केवल अपने प्रयोजन के लिए तथा अपने और दूसरे उभय प्रयोजन के लिए न होते हुए केवल अपना प्रयोजन है भगवान का क्या तो अर्थ हो जाएगा कि केवल अपने प्रयोजन के लिए न होते हुए केवल अपने प्रयोजन के लिए न होते हुए और परस्पर के प्रयोजन के लिए न होते हुए परस्पर के प्रयोजन के लिए केवलम स्वार्थ स्व पर उभार्था चाह केवलम स्वार्था चाह स्वरो केवल अपने प्रयोजन के लिए तथा अपने और दूसरे दोनों के प्रयोजन के लिए न होते हुए न भवन करने दोनों के साथ है हुँ? चंद्रिका मारुत चंदन जल तो चंद्रिका है ना चंदी और वह वा मारुत वायु चंदन और जल इन पदार्थों को देखो तो ये पदार्थों का कोई अपना स्वार्थ है क्या तो केवल स्वार्थ है क्या ये नहीं है ना और कोई ये कभी ऐसा सोचते हैं कि कोई हमारा भला करेगा तो हम इनका भला करेंगे ऐसा सोचते हैं क्या तो कैसे हैं या? केवल केवल कैसे हाँ। लगाइए चंद्रिका वायु चंदन तथा जल के समान पारार्थिक एक केवल मतलब केवल दूसरे के प्रयोजन के लिए केवल दूसरे के प्रयोजन के लिए चंद्रिका वायु चंदन तथा जल के समान पाराथिक वैसा सन है केवल दूसरे के प्रयोजन के लिए केवल दूसरे के प्रयोजन के लिए होकर सन है ना केवल दूसरे के प्रयोजन के लिए होकर कौन दूसरे के प्रयोजन के लिए है परमात्मा है ना न भवन था ना ऊपर कि स्वार्थ अब केवल अपने लिए तथा अपने और दूसरे दोनों के लिए ना होते हुए अपने लिए न होते हुए तथा अपने और दूसरे दोनों के लिए कौन अशुभ चिंतन करते हुए कौन शुभ चिंतन करते हैं और अनुक्रोशन दया करते हुए कौन तो सब परमात्मा को ही कहा जाता है ना केवल केवल दूसरे के प्रयोजन के लिए होकर केवल दूसरे के प्रयोजन के लिए होकर स्वास्थ्रिता नाम अपने आश्रित जनों के अपने आश्रित भक्तों के जन्म ज्ञान तथा आचरण मूल के निष्ठा को न देखते हुए निकरसम है ना आज वो उसको निचता लोक में जो है ना कौन ऊंच उच ऊंचा है कौन नीचा है इसका तीन प्रकार से निर्णय करते हैं जन्म से ज्ञान से और आचरण से वृत्त है ना करते आचरण आचरण तो जन्म ज्ञान तथा के कारण होने वाली निचता को ना देखते हुए जन्म ज्ञान और आचरण के कारण निष्ठा को कौन समझते हैं संसारी लोग अब देखना जन्म इसका जन्म उच्च योनी में हुआ है कि नीच योनी नीचे में हुआ है है ना ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है या मिलक्ष घर में पैदा हुआ है अच्छा ये तो ये ऐसा तो ये जन्म के कारण निष्ठा को भगवान देखते हैं नहीं, नहीं।, नहीं देखते है भगवान ने जैसे उनका ने क्या कहते हैं जैसे ऋषियों के आश्रम में जिस प्रकार गए वैसे सबरी के आश्रम में भी गए सबरी के भी आश्रम में सबरी ढील नहीं थी तो भगवान उसके आश्रम में भी गए ये नहीं सोचे कि जन्म इसका नीच है ऐसा जन्म के कण मिश्रा को भगवान मिल देते हैं बहुत बड़ी भक्ति थी सबरी वाल्मीकि तो क्या कहते हैं ऐसा स्मरण करते हैं ब्रह्मविद्ध खबरी का और एक निषाद राज गुहा मालूम है ना गुहा तो वाल्मीकि लिखते है आत्मनत् आत्मनत्न प्राणा मतलब राम के क्या है अपने बाहर विचरण करने वाले प्राण है सबसे ज्यादा प्रिय कौन होता है व्यक्ति को प्राण तो बाहर विचरण करने वाले प्राण गुह को कहा है वाल्मीकि ने इसका मतलब राम के कैसे हैं वो अति प्रिय है ना हाँ वो तो जन्म के कारण निष्ठा को भगवान नहीं देखते हैं उसका भी आतिथ्य स्वीकार किया भगवान ने उसने बहुत सेवा की उसका कितना भाव भाई आपने पढ़ा है ना वर्ण तुलसी की या वाल्मीकि भी पढ़कर देखो उसका बहुत अनुराग है वो तो भगवान का सखा है ऐसा कहते हैं कि जब शिकार खेलने जाते थे जब छोटे थे ना चारो भाई तो उस समय ये गुआ जो है ना उनके साथ जाते थे उनके साथ जाते थे तो एक बार क्या है कि एक व्याघ्र ने जो है ना हमला कर दिया राजकुमारों पर तो ये भी नियम रहता है कि यदि राजकुमारों का वो क्या है शिकार करना है ना यदि कोई दूसरा कर देगा तो वो मारा जाएगा मतलब शिकार तो राजकुमारों को करना है और तो राजकुमारों को जिसका शिकार राजकुमार करना चाहते हैं उसका कोई दूसरा शिकार करेगा तो दंडित हो जाएगा मारा जाएगा तो अब ये क्या है राम के ऊपर वो झपटना चाह व्याघ्र तो गु ने सोचा कि यदि हम इस व्याघ्र को मार सकते हैं हम मार सकते हैं लेकिन यदि हम व्याघ्र को मारेंगे तो दशरथ के द्वारा हमारा बध हो जाएगा क्यों नियम है ये तो नियम है वो साथ साथ जाते थे तो उन्होंने सोचा कि हमको रामचंद्र की रक्षा करनी चाहे कुछ हो जाए तो जाकर उसको मार क्या दंड होना चाहिए ना ये बात जब सुनी दशरथ ने तो उनको राजा बना दिया का उनको राजा बना दिया है ना वो भी राजा था मालूम आपको हुँ। हुँ। वो तो राजा है उसका प्रयाग इलाहाबाद तो के क्षेत्र में वो इलाहाबाद वगैरह है ना जो भरद्वाज मुनिक आश्रम था वो गो राजा के क्षेत्र में था राजा है तो ऐसा ऐसा कहते हैं महात्मा कोई तो अयोध्या में तो पता है पुस्तक में कोई उपाख्यान सब नहीं सत्यकेतों में ये घटना मिलती है कहते हैं सत्य के तो बात उपाख्यान में और अयोध्या में राजकुमारों के लिए अपने हाथ से जूठी बना बना करके पहनने के लिए लाते थे वो और ये रामानंद सागर ने तो उनको क्या है कि गुरुकु का बताया है क्यूँ है न वो तो बनवास के समय बहुत उन्होंने उसका ये मिलन हुआ है और जब भी राम बनवास चले गए हैं तो कहाँ तक साथ गया है वो बहुत दूर तक गया है क्या तो गया? हाँ नहीं। नहीं। पहले गया है वो काफी दूर तक साथ गया थे। और हम्म और जब भरत गए हैं ना राम को वापस लाने के लिए तो भरत है भरत के साथ पूरा गया है और भरत से युद्ध भी करना चाहता है आपको मालूम होगा युद्ध करने की पूरी तैयारी दी उसने तो जब भी ये, ये बताया गया है उनको कि ये राम का सखा है भरत को तो भरत जी ने साष्टांग प्रणाम किया उसको उसको आप पढ़कर देखिए रामायण ये मालूम हो गया कि राम का सखा है तो भरत जी ने उसको साष्टांग प्रणाम किया है ना तो देखो ना राम ने ये क्या है कि वो जन्म के कारण निश्चा नहीं देखी भरस में भी नहीं देखी और तुलसी की रामायण में है कि वो तो ऐसा है कि जिसकी छाया पड़ने से लोग स्नान करते हैं इतना नीचा है उसको बसंट जी ने ऐसे आलिंगन कर दिया है रामचित मानस ने विद्यानंद गिरी इस प्रश्न को बहुत जोर से बोलते थे और वो कैलाश आश्रम झूसी में जो इलाहाबाद में मंदिर बनाया है ना विद्यानंद गिरी ने तो वहाँ मंदिर में क्या है की गु को प्रतिष्ठित किया है गुरु हाँ? की मूर्ति लगाई है राम और गो की पूजा आरती होती है वहाँ पर ये प्रसंग बहुत जोर से बोलते थे वो राम जय कर रो ही मूर्ति मंदिर में वो और में ये का वो राम ये सर होती है वो बहुत अच्छा बोलते थे इनको रामग्री गुरु राम बहुत याद थे वही सा ने भी उनका आलिंगन किया भरत ने सांग प्रणाम किया और उनको सासोप से गया है तो ये सभी ऐसे प्रसंग है ना कि भगवान की दयालुता के कि वो ऐसा कुछ देखते नहीं है क्या मिले हो कोई भी हो कोई भी त्याज नहीं है भगवान के लिए ये ध्यान रखिएगा जो शरण में जाना चाहिए और जिसको अहंकार है कि हम बड़े हैं वो तो भगवान को कभी पा सबका तो भी नहीं जाओ अहंकार जिसका गलित हो जाता है वही व्यक्ति भगवान को पाता है ये बात ध्यान रखिएगा अहंकार गलित हो गया तो भगवान की कृपा का पात्र हो गया अहंकार आ गया कि चाहे जितना बड़ा विद्वान हो चाहे ला, लाखों को संपन्न हो भगवत प्राप्ति कभी नहीं होगी कभी भी नहीं होगी अयोध्या में गोकुल है वहाँ जी का का आश्रम राम महाराज प्राप्त संध थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक मंगल में बैठा जाते थे दिल को एक साथ वह सब बैठते थे किसी को कोई अंतर नहीं भगवत प्राप्त संध थे उनकी वही जो रामकृष्ण पर मंत्री थी वही स्थिति थी तब मुसलमान लोग भी ना उनसे इच्छा लेकर के जब करते थे और वो लेकिन सब कोई मांस नहीं खाता था उनके यहाँ जो आते शुद्ध सात्विक होते थे मुसलमान ईसाई भी जब करते थे और वो बहुत उनके बारे में हमारे पास सब नहीं कहने के लिए वो रामकृष्ण अमन जैसे भगवत प्राप्त थे उनकी कृपा से बहुत से लोगों ने भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन किए प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त किया और प्रत्यक्ष रहे ऐसे मास माके तो उनका यहाँ उनके यहाँ जो व्यवहार ऐसा था इकट्ठे तब कोई भेद नहीं था अभी भी मुसलमान लोगों को अभी कभी कभी भोजन करने वहां चले जाएंगे परम मंदिर नहीं है तो भोजन उनको मिल जाएगा मना नहीं किसी को मना किसी को नहीं अभी भी उनका असर अच्छा तो ये भोजन तो अभी भी वो लोग दे और परम मंदिर तो परम थे उनके सिर्फ आए एक बार आपको याद होगा इसमें कुछ मोटे मोटे हाँ। तो ये भगवान के बारे में कहा जाता है जन को लेकर निष्ठा को नहीं देखते हैं और ज्ञान को लेकर के लोक में देखा जाता है जिसको ज्यादा शास्त्र ज्ञान है उसका लोग सम्मान करते हैं और शास्त्र ज्ञान नहीं है तो सम्मान नहीं करते उसको छोटा मानते पढ़े लिखे हैं तो बड़े हैं नहीं पढ़े हैं तो छोटे हैं पर भगवान ऐसे ज्ञान को लेकर के भी निष्ठा नहीं देखते हैं एक अक्षर भी नहीं पढ़ा हो काका गा भी नहीं जानता है तो भी भगवान उसको चाहते है ये बात ध्यान रखना ये भगवान की प्राप्ति का ये नहीं है कुछ भी ये योनि ज्ञान आचरण कुछ भी उनकी प्राप्ति का साधन नहीं है तो ज्ञान को लेकर की भी निष्ठा को ना देखने वाले बहुत से लोगों ने भगवान को फा लिया कुछ भी पढ़े लिखे नहीं थे कुछ भी पढ़े लिखे नहीं थे और खूब प्रेम से भगवान को पा और पढ़े लिखे लोग तो उनकी लाइन में ही नहीं लग पाते हैं प्राप्ति के प्राप्ति होना दूर रहा लाइन में ही नहीं आ पाते हैं है ना बहुत अभिमान भी आ जाता है शुद्ध बुद्ध मुक्त होने का रुपये तो नहीं है बने रहिए चक्कर काटते रहिए चौरासी लाख का शुद्ध बुद्ध मुक्त के साथ जब तक भगवान का शेष सपने को नहीं समझेगा ना तब तक उनकी प्राप्ति के मार्ग में नहीं लग पाएगा वो हम्म, तब तक तो भगवान को स्वामी नहीं मानेगा तो ये ज्ञान को लेकर के बहुत ऐसे लोग हैं कबीर के बारे में कहा जाता नहीं पढ़ा मीरा नहीं पढ़ी कहा जाता है ना भगवान को और आचरण को लेकर के है ना कोई बहुत आचरणवान है और कोई आचरणहीन है तो आचरण को लेकर के भी भगवान निष्ठा नहीं देते हैं कितना भी बड़ा पापी से बड़ा पापी चाहे जितना बड़ा पापी क्यों ना हो भगवान की सरणागति स्वीकार कर ले तो सब खत्म हो गया वही नहीं देखते हैं कि पापी ये खत्म ये है तो जन्म बल्कि ये कहते हैं कि, कि चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो यदि वो अपने को पापी मान ले अपने को छोटा मान ले तुच्छ मान ले तो भगवान स्वीकार कर लेंगे और कोई पाप नहीं किया है लेकिन पाप न करने का अभिमान है तो भगवान से दूर हो जाएगा दूर हो जाएगा अभिमान वादक हो जाता है पापी होने पर भी यदि उसके मन में आत्मिक्लानी रहती है हाय मैंने बड़े पाप किए हैं मेरे से बड़ा पापी कोई नहीं है मैं तुच्छ हूँ पापी हूँ अधम हूँ नीच हूँ ऐसा भाव जिसमें आता है पापी के मन में तो वो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं और पाप न करने वाले व्यक्ति के मन में यह अभिमान आ जाए मैं पाप नहीं कर पाऊंगी शुभ कर्म करता हूँ तो भगवान से तो दूर हो जाएगा दूर हो जाएगा तो अहंकार बिल्कुल तो कोई भी मार्ग क्यों ना हो अहंकार तो खत्म ही होना चाहिए हर प्रकार से जरा भी प्रेषता का विमान किसी भी प्रकार से हो गया तो भगवान से तो दूर ही होगा तो दूर ही जो भगवान से कभी पास नहीं जा सकता है तो ये देखेंगे अपने आश्रित जनों के जन्म है जन्म उच्च जाति में हुआ या निम्न जाति में हुआ राम के दरबार में कुत्ता ने भी न्याय पाया है में में है मालूम कुत्ता ने भी राम के दरबार न्याय पाया और जा नहीं रहा है द्वारपाल से कहता है हमको तो वहां को नहीं मिलेगा हम तो नीच हूँ कुत्ता हूँ तो द्वारपाल ने आगे रामचंद्र को बताया रामचंद्र कैसे उसको वहां सब बराबर है जन्म ज्ञान तथा आचरण के कारण जन्म ज्ञान तथा आचरण मूलक निष्ठा को न देखते हुए निष्ठा को हाँ सब भगवान बस स्वभाव है उमा राम स्वभाव जे जाना ताई भजन तज भावना आना तुलसी रा कहते हैं उमा राम स्वभाव जाना ताई भजन तज भावना आना जो राम के स्वभाव को ठीक ठीक समझ लेगा उसको भजन के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगेगा ठीक ठीक उनके स्वभाव मतलब स्वभाव क्या उनका गुण ही धर्म तो है तो ये जो लोग जनानाम सर्वथा करते हैं सभी मतलब सब प्रकार से सब प्रकार से असह दशा में सब प्रकार से मतलब आश्रित जनों की सब प्रकार से असह दशा में स्वयं सहायक होते हुए असहाय दशा में स्वयं सहायक होते हुए जब कोई सहारा नहीं रहता तो कौन सहारा बन जाते हैं भगवान बन जाते इस बात का ध्यान रखना चाहिए। द्रौपदी को जब तक था ना कि हमारे बलवान बलवान पति हैं एक नहीं पांच पांच पति एक से एक सुरवीर है एक से एक योद्धा है गांडी उधारी है भीम जैसे बलवान है तब तो कोई सहायता मिली कोई सहायता नहीं कर पाया भीष्मी था ये हमारे कुल के गौरव हैं धर्मात्मा है कुछ में। जब सब प्रकार से हो गया ना जब कोई सहारा प्रभु आपके अलावा कोई सहारा हमारा नहीं है सब था था। ये उसका हुआ गजेंद्र का गजेंद्र से युद्ध कर रहा था जब तक उसको बल का अभिमान था तब तो कुछ नहीं हुआ जब उसका क्या है कि बिल्कुल बल सम, समाप्त हो गया आत्मा से प्रार्थना भी हे प्रभु में असहाय जब अपने को मतलब जो परमजी अहते थे जो अपने को सबसे ज्यादा नीच मान ले वही भगवत प्राप्ति का है और ये विजय के शो गोस्मी कहते हैं, कौन तो जो अपने को सबसे ज्यादा तुच्छ मान ले वही भगवत प्राप्ति का है तो उनका विजय के शोस्वामी बताते ये रास्ता चलते हुए कोई लेबर है कुली है बोझा होने वाले हैं, सबको मनी मन प्रणाम करना चाहिए वो कर सबको मनी मन प्रणाम करो पता नहीं किस केस में कौन महापुरुष है प्रणा हम सबको करना चाहिए और तो सब तो यही ऐसा है ना कि असहाय दशा में स्वयं सहायक कौन हो जाते हैं भगवान हो जाते हैं जब कोई अपना सहारा नहीं रहेगा तो भगवान स्वयं सहारा बन जाते हैं और जब तक रहता है ना मन में कि हमारा ये सहयोग करेंगे ये करेंगे ये करेंगे करेंगे वो लोग सहयोग नहीं भी करेंगे फिर भगवान की कृपा तो प्राप्त होगी भगवत प्राप्ति तो नहीं होगी ऐसी दशा में तो तुलसीदास ने क्या कहा है याद है आपको उमा हाँ ये भगवान शिव के बचन है मानस में महादेव के उमा राम सम हितकर जग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नहीं उमा राम सम हितकर जग माही भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा राम के समान हितकारी जग में गुरु की तू माँ बंदु प्रभु नहीं गुरु भी नहीं है राम जसमानी माता भी नहीं है पिता भी नहीं है बंधु भी नहीं है कोई नहीं बोल दिया जो मीरा ने पत्र लिखा है ना मीरा को घर वाले बहुत त्रास देते थे पता होगा जो भक्ति करती थी तो बहुत त्रास देते थे उसके देवर सभी तो उसने तुलसीदास को पत्र लिखा है एक दूध से ब्राह्मण से भिजवाया है कि हम क्या करे हम तो नारी है आप तो महात्मा है कहीं भी विधि करते और हम कहा जाए कैसे जाए ऐसा पत्र लिखा तो तुलसीदास जी ने उत्तर में लिखकर भेजा है जाके प्रिय नाम स्नेही के राम बैदेही ती को समम स्नेही तो उसमें उन्होंने बताया की छोड़ देना चाहिए जिसको भगवान प्रिय नहीं है जैसे ब्रज की गोपिकाओं ने अपने घर वालों को छोड़ दिया हम्म मतलब घर वालों की बात नहीं मानती थी भगवान के प्रेम में लगी रहती थी और बलि ने क्या किया अपने गुरु को छोड़ दिया गुरु, बात माली। दिया। तो गुरु की बात नहीं मानी और भरत जी ने अपनी भगवान पिता प्रहलादीषण बंधु तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मेहताजी की प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया विभीषण ने भाई को छोड़ दिया भरत ने अपनी माता को छोड़ दिया ऐसा सब बताया है तो सब कुछ छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो भगवान के समान हितकर कोई भी, भी। है नहीं क्यों भगवान की प्राप्ति में साधन बने वही अपना गुरु है वही अपना श्रेष्ठ है नहीं तो सब क्या किया ऐसा है ऐसा तो स्वामी जी ने कई बार कह दिया है पिता में ना उद्रेट आत्मा क्या है अपना उद्धार सुन लेना चाहिए बोल भगवान ने स्व बोल दिया तो क्या है कि सब आश्रित जनों की सब प्रकार से हाँ सब प्रकार से असहाय दशा में किसकी सब प्रकार से असहाय दशा में आश्रित जनों के स्वयं सहायक होते हुए स्वयं सहायक है भगवान सहायक बनते हैं ये बात तो सही है कि मन में यदि कोई सहारा नहीं है तो मन में कोई दूसरा है तो फिर भगवान सोचते हैं करने बुद्धि उनकी दैन्य देखो उनकी विनम्रता देखो दैन्य तो, तो भगवत प्राप्ति का शोक आने असह्य स्वयं सहाय होते हुए और देखो सा पुत्र तो वैदिक पुत्रा नाम क्या प्रत्यानयन व संदीपनी ऋषि से पढ़ने गए थे हम लालदास जी महाराज एक बात बताते हैं तो हम संदीपनी ऋषि देते हैं वो महाराज बताते हैं संतों से सुना है उन्होंने कि संदीपनी ऋषि जो थे ना जब छात्र जीवन में थे तो अपने गुरु के पास रह करके विद्या अध्ययन करते थे संदीपनी और बहुत सारे उनके साथ ब्रह्मचारी थे साथ पढ़ने वाले एक बार क्या था उनके गुरुजी का दिमाग खराब हो गया संदीपनी के गुरु का तो बहुत विद्वान थे बहुत छात्रों के पास पढ़ने आते थे भीड़ लगी रहती थी और जब उनका दिमाग गड़बड़ हो गया तो पढ़ाना तो बंद हो गया उल्टा पिटाई करने लगे उठा करके लाठी हाथ पैर छोड़ देते थे छात्रों को किसी को सिर मारा किसी को पीठ में मारा किसी को कहीं मारा जब दिमाग गड़बड़ होगा तो उसको कुछ भी करता है धीरे धीरे बिल्कुल छोड़ करके हजारों विद्यार्थी थे सब भागते बोले यहाँ क्या रहना है पढ़ाते तो है नहीं क्या रहेगा जीवन थोड़ा खराब करना है कुछ लोग सोचे चलो महीना दो महीना देखो दूर दूर रहते थे से, सेवा करते थे से, दूर दूर इस पास ना फिर मार देंगे हो सकता है तब तबियत ठीक हो जाएगी तो पढ़ाने लगेंगे लेकिन महीने दो महीने के अच्छे महीने देखते रहे सब तब तबियत ठीक नहीं होगी तो सब छोड़कर भागते और संदीपनी बचे संदीपनी ने सोचा हमें पढ़ना नहीं है हमें सेवा करना है इनकी क्योंकि जब वे स्वस्थ थे तो हमको पढ़ाते थे अब वो नहीं पढ़ा पाते इसमें उनका क्या दोष है स्वस्थ अवस्था में उनका ये भावना थी कि हम पढ़ाएंगे अब यदि रोग हो गया तो उनका क्या दोष है उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया हम शिष्य हैं यदि हम इस अवस्था में छोड़ कर जाते हैं तो हम कर्तव्य चित माने जाएंगे हम कर्तव्य विमुख माने जाएंगे और हम शिष्य नहीं रहेंगे भ्रष्ट है जाएंगे वो स्वस्थ होते समय उनका भाव ठीक था और हम अभी स्वस्थ हैं यदि हम छोड़ देंगे तो हमारे आचर में कमी आ गई तो हमें पढ़ना नहीं है हमको सेवा ही करनी है मार दे चाहे काटने, दे कोई मतलब नहीं तो कहते मार करके हाथ भी छोड़ दिया संदेश नहीं छोड़ तो दिया था बहुत की। कटाई तो ये छोड़ करके नहीं गए बराबर सेवा करते रहे कितने दिन 12 साल 12 साल बाद उनका आवेशान्त हुआ तो उन्होंने कहा गुरु जी ने संदेश दी ये क्या हुआ बेटा हाथ में कैसे तुम्हारा सब्जी घायल हो गया तुम्हारा हाथ टूटा शरीर पूरा घायल है छोटो से सन्दीपी तो ने कहा कि सब आपकी कृपा है आपका आप तो <laughs> तो आप तो तुम क्यों बने रहे और क्या चलेगा तो, तो आपकी चरणों में ही रहना चाहते है तो उन्होंने उसको पढ़ाया लिखाया आशीर्वाद भी दिया तुमने इतना कष्ट शान करके मेरे पास रहे हो तो भगवान स्वयं तुम्हारे पास पढ़ने आएंगे और परमात्मा का गुरु बनने का सौभाग्य तो तुमको प्राप्त होगा ऐसा बहुत बड़ा आशीर्वाद स्वयं आएंगे तुम्हारे पास पढ़ने तो ऐसा सुना तो है गुरु सेवा का कितना महान फल हुआ काफी समय श्री कृष्ण के आसा तो फिर क्या हुआ कि जब गुरु दक्षिणा में ये देना चाहते है ना तो सन्नी की पत्नी ने कहा है कि हमारे पुत्र को ला करके दे दो तो प्रमोख से जो है ना पुत्र को ला करके देखा तो कर के दे दिया है नहीं। नहीं। जी समुद्र में शंकासुर है तो भागवत में कथा आती है एक और कथा आती है ना कि द्वारिका में किसी ब्राह्मण के पुत्र मर जाते थे है ना किसी ब्राह्मण पुत्र मर जाते थे तो अर्जुन ने कहा बोला था, मैं रक्षा करूंगा अर्जुन रक्षा नहीं कर पाए पाएवत पढ़कर देखिए भगवान देव दे। क्या रक्षा करोगे तुम लोग हमारे पुत्रों की तुम्हारे पास लड़के मर रहे हैं वो कहता है ब्राह्मण तो भगवान ने क्या किया है कि उसके भी पुत्रों को ला करके दे दिया है अर्जुन नहीं ला, ला सकते हैं ना अर्जुन के देखते देखते ही वो सब हो गया अर्जुन के देखते लड़का गायब हो गया अर्जुन रक्षा अच्छा नहीं कर सकते जबकि पूरा बाणों से घेर दिया था ब्राह्मण की फिर भी गायब हुआ ब्राह्मण बोलता है कि अपनी लड़के को तो मुख भी में ही ले पाया तुम अरे नपुर कायर है पापी क्या तू रक्षा अच्छा करेगा मेरे पुत्र की तो अर्जुन का भी अभिमान गया है फिर भगवान स्वयं उसके पुत्रों को न दे दिया बहुत दूर से वो लोकालोक पर्वत है ना उधर से दिए है उसके लड़कों को दे दिए हैं तो ऐसे असंभव कार्यों को भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है देखिए की असहाय दशा में स्वयं सहायक होते हुए के पुत्र तथा क्या वैदिक पुत्रानाम और वैदिक पु, और वैदिक ब्राह्मण के पुत्रों को वापस लाने के समान वापस लाने के असंभव कार्यों को करके भी असंभव असंभव कार्यों को हाँ, कार्य नहीं कोई इस लोक में व्यक्ति तो एक दूसरे का हित करते हैं जितना हो सकता है उतना करते हैं और कभी हित करते कभी नहीं भी करते लेकिन जो हित करने वाले हैं वो मरे हुए लोगों को लाकर कोई दे सकता है क्या भगवान ने ऐसा भी कर दिया मरे हुए लोगों को भी करके दे कि असम्भव कार्यो को करके भी उनकी अपेक्षाओं को पूर्ण करते हुए मतलब तो असंभव कार्य को करके भी अपेक्षा को पूर्ण कर देते हैं है ना कि उनकी अपेक्षितान उनकी अपेक्षाओं को पूर्ण करते हुए क्या तदर्थम और आश्रित जनों के लिए ध्रुप के समान अपूर्वान वस्तु उत्पादन ध्रुपद के समान अपूर्व वस्तुओं को उत्पन्न करते हुए ध्रुव लोग बनाया है ना कि ध्रुपद के समान अपूर्व वस्तुओं को उत्पन्न करते हुए अगे देखेंगे आत्मान आत्मीयम ते यथा निजम निजम स्वयं एवं इति उपयुंजमय ते मतलब वे राश्री जन जैसे निजम निजम अपनी अपनी वस्तुओं को हम स्यं भूग रहे हैं अपनी अपनी वस्तुओं को हम स्वयं या अपनी अपनी वस्तुओं का हम स्वयं प्रयोग कर रहे हैं जिस प्रकार व्यक्ति अपनी वस्तु का प्रयोग करता है यदि दूसरे की वस्तु को लाया जाए तो उस प्रकार प्रयोग कर पाता है दूसरे का टेप रिकॉर्डर है या दूसरे का कंप्यूटर है कोई भी दूसरे का उपकरण है थोड़ा से करता है तो क्योंकि सा तो जैसे अपने अपने वस्तुओं का हम स्वयं उपयोग कर रहे हैं ऐसा समझ सके ऐसा ऐसा समझ सकें कि अपनी अपनी वस्तुओं का हम स्वयं ही उपयोग कर रहे हैं ऐसा इस प्रकार जैसे समझ सके कौन समझ सकें तथा ते करते आश्रित जनों को आत्मियम क्या आत्मीयम मतलब अपने स्वरूप को आत्मियम करते अपनी वस्तुओं को और अपने स्वरूप को भी देकर अपनी वस्तुओं को तथा अपने स्वरूप को भी देकर इतने दयालु अपनी सभी वस्तुओं को दे देंगे अच्छी भाव से दे देंगे की अपनी समझ उपयोग करें है ना और अपने स्वरूप को भी दे देते हैं जिन लोगों को भगवान प्राप्त हो जाते हैं तो ऐसा लगता है क्या भी है? उनको भी हमने कभी दूसरी वस्तु को प्राप्त किया है क्या लगता है हमने अपनी ऐसा वैसे उनको प्रदान करके कार्य संपादने उनके कार्य को संपन्न करके अपनी वस्तुओं को तथा अपने स्वरूप को भी देख कर उनके कार्य को संपन्न करके स्वयं कृतकृत होते हुए स्वयं ये भगवान की विशेषता है कि दूसरे का काम करके अपने को कृतकृत मानते हैं संसार में वो लोग अपने काम को करके कृतकृत मानते हैं कोई अच्छा कार्य हो जाए ना अपना हम धन्य हो गए हम कृतित्व हो गए अपने को कृतित्व मानते हैं अपने कार्य को करके और भगवान कृतकृत ऐसे मानते हैं दूसरे के कार्यो को करके अपने को कृतकित्व मानते हैं उनके कार्य को संपन्न करने से उनके कार्य को संपन्न करने से या उनके कार्य को संपन्न करके स्वयं को कृतित स्वयं कृतित होते हुए स्वयं कृतकृत होते हुए और देखो स्वा कृतम किमपित अनुस्मरण किमपित अच्छा अनुस्मरण है अपने उपकार का का कुछ करते हुए। भगवान जब किसी का कर देते हैं तो उसका स्मरण लोक में देखा जाता है लोग यदि किसी का स्मरण करते रहते हैं हमने उनका ये काम कर दिया उनको वो समय पड़ गए थे हमने उनको ये ठीक कर दिया उनको इस कष्ट को दूर कर दिया उनके इतने काम में आए ऐसा बोध बुद्ध स्मरण करते है भगवान ऐसा स्मरण नहीं करते हैं स्वकृतम अपने उपकार अपने उपकार का कुछ भी स्मरण न करते हुए तटकृत कार्य है कि आश्रित जन जन्... के द्वारा किए गए सुकृत लवम की आश्रित जन के किए गए आश्रित जन आश्रित जन के द्वारा किए गए सुकृत के का सुकृत के ले का सुकृत के ले का मन में निश्चय करके सुकृत के ले का मन में दूसरे नहीं थोड़ा भी सुकृत कर दिया है तो उसको मन से मान लेते हैं इसने धारा है इसमें हमारा हित किया है तो कैसे कहू मैं निश्चय करके ना कि दूसरे देखिए कि अपने किए के उपकार का कुछ भी है न करते हुए तथा आश्रित जन के द्वारा किए गए सुकृतम करते सुकृत का उपकार का आश्रित जन के सुकृत के ले का भी आश्रित जन के सुकृत का लेस का मन में निश्चय करके क्या यहाँ ले लेना क्या तत्कृतम है ना अवासित जन के द्वारा किए गए सुक्रिज के ले को ही सुक्रिज के ले को ही मन में निश्चय करके अनादि अनादिकाल रूढ़ मूल वासना वासिकान अपी की अनादि काल से वासनाएं कब से चली आ रही है जीव के तो वासनाएं कैसी हो गई है रूढ़ मूल मतलब दृढ़ मूल वाली वासनाएं कैसी हो गयी है वासनाओं का मूल बहुत दृढ़ हो गया इसलिए छिन्न नहीं हो पाती है तो अनादि काल से दृढ़ मूल वाले कौन है वासनाओं तो दृढ़ मूल वाली वासनाओं से वाचित दृढ़ मूल वाली वासनाओं से कौन विषय कर करते विषय एक मिनट हाँ ठीक है विषय विषय अर्थ लेना ठीक है कि दृढ़ मूल वाली वासनाओं से वास्तविक या दृढ़ मूल वाले वासनाओं से अनुभव किए गए दृढ़ मूल वाली वासनाओं से अनुभव किए गए रसान अपनी विषयों को भी विषय कैसे अनुभव किए गए मूल वाली वासनाओं से अनुभूत ध्यान में ना वासना के कारण ही व्यक्ति किसी का किसी विषय के अनुभव करने की इच्छा करता है विषय के अनुभव करने की इच्छा क्यों होती है वासनाओं के कारण है विषयों के अनुभव करने की इच्छा होती वासनाओं के कारण तो दृढ़ मूल वा, वाली वासनाओं से अनुभूत जो विषय होंगे उनको भूलना आसान है क्या नहीं ना, चलिए अनादिकाल से दृढ़ मूल वाली वासनाओं से अनुभूत उन विषयों को भी आश्रित जन जैसे भूल जाए आश्रित जन कैसे भूल जाए उन हैं? किसको भूल नहीं रसान रसायन करते है दृढ़ मूल वाली वासनाओं से अनुभूत वासितान से वासनाओं अनुभूत कौन होते हैं विषय? विषय क्योंकि जान देना कि कर का करने की इच्छा किस कारण होती है वासनाओं के कारण yeah. है ना yeah. तो वासना मूलक ये नो होता है अनुभव का मूल क्या होता है हालांकि वो इंद्रियों के द्वारा होगा पर तो मूल क्या है उसका uh, <ciones> हाँ, दृढ़ मूल वाली वासनाओं से अनुभूत उनषियों को भी ते मतलब आश्रित जन जैसे भूल जाए किसको भूल जाए आ, कौन भूल जाए जन। ते जन, किसको भूल जाए उनका भोग उस प्रकार उनका भोग भूत करके अनुभाव्य भोग, भूत, कर अनुभाव पे। भोग भूत का क्या है हाँ वैसा उनका अनुभाव्य बनकर वैसा उनका अनुभाव्य बन करके भगवान जो है ना जब वे किसी के सामने आते है तब कैसे उनको लगते हैं वो निरस्त प्री लगते हैं निरस् से हाँ निरस्ते प्री लगते हैं रावण के सामने भी जब रामचंद्र गए तो रावण बोलता है कि तू इतना जो है ना मोहक है कि तेरे से किसी ने युद्ध ही नहीं किया है तेरी मोहनी ए, मोहनी छवि को देखकर तेरे ने किसी से युद्ध नहीं किया है इसलिए तूखे तो में सबको मार डाला है और मैं मोहित होने वाला नहीं हूँ मैं तुझे तो तो को देखूंगा तो भगवान सबको कैसे लगते हैं प्री लगते हैं हाँ कि उनके अनुभव विषयों तो को भूल जाए ऐसे उनके अनुभव भी करके कई लोगों के जीवन में आता है कि भगवान ने दर्शन दिए तो वो क्या है? सब कुछ भूल गए सब कुछ क्यों भगवान जो है कि फ्री अनुभव बन गए उनके किसी के घर में आकर चक्की पीसते भगवान वो कौन से संत थे एक नाथ महाराज के यहाँ आकर के जल भरा कितने वर्ष जल भरा है बारह वर्ष जल भरा भगवान ने उनके यहाँ तो तो इस रूप में भगवान पहुंच जाएंगे कि उनको देख करके व्यक्ति सब भूल जाएगा लग गया? उन विषयों को जैसे भूल गया वैसे उनके अनुभाव्य बनकर के जब भक्त भजन करता है भगवान का तो भगवान का अनुभव हो जाता है तो अनुभव्य कौन हो जाते हैं तो फिर विषयों को भूलता है कि नहीं भूलता है है न वैसे उनके अनुभाव्य बनकर भोग्य भूता करके अनुभाव्य होकर अनुभाव्य होकर सन का अध्ययन कर लेना है ना अनुभाव्य होकर भारी पुत्रादी नाम दोषे दृष्टेश अजान यू वर्तमान है जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना सरल कि अपनी पुत्र अपनी पत्नी और पुत्र के दोषो को जानते हैं और जान कर के भी न जानने वाला जैसे हो कर रहते हैं जान करके भी न जानने वाला जैसा हो होकर रहते हैं बहुत लोग सरल सीखते हैं और जो थोड़ा सरलता कम है वो तो बोल लेंगे तुमने ये गलती कर दी वो कर दी कुछ लोग कुछ नहीं बोलते चुप नहीं रहते हैं दोषों को जानकर भी तो भगवान का ऐसा ही स्वभाव है आस्तिक जनों के दोषों को जानकर करके भी न जानने वाला जैसा हो कर रहेंगे लगाइए भारिया पुत्रादी नाम दोष दृष्टेश अफी अजानन यु है ना दृष्टान्त है की जिस प्रकार कोई भार्या तथा पुत्रादी के दोषो को जानने पर भी दृष्टेश भारिया पुत्रादी के दोषो को देखने पर भी या जानने पर भी ना जानने वाला जैसा ना जानने वाले जै? जैसे वर्तमान रहने वाले पुरुष के समान ना जानने वाले जैसे रहने वाले पुरुष के समान कौन है समान भगवान है किस पुरुष के समान है कि भारिया पुत्रादी के दोषो को तो भारिया पुत्रादी के दोषो को देख कर के भी ना जानने वाले जैसे रहने वाले पुरुष के समान ना जानने वाले जैसे रहने वाले या न जानने वाले जैसे वर्तमान पुरुष के समान कौन है भगवान पुरुष के समान भगवान आश्रित जनों के अपराधों का मन से भी स्मरण न करते हुए आश्रित जनों के अपराधों का मन से भी स्मरण न करते हुए ठीक है उस पुरुष के समान भगवान आश्रित जनों के अपराधों का मन से भी स्मरण न करते हुए भगवान ने जिसको स्वीकार किया है नक्ता प्रणस्थिति भगवान ने कहा है ना नक्ता भगवान ने कहा है तो यदि कोई भगवान ने जिस वक्त को भगवान जिस वक्त को स्वीकार करना चाहते हैं उसके दोष यदि कोई बताए तो भी भगवान उन दोषो को स्वीकार करेंगे कभी स्वीकार नहीं करेंगे भगवान भगवान उसको स्वयं स्वीकार करना चाहते हैं तो कोई यदि दोष कहना चाहे तो दोषो को भगवान मानेंगे नहीं ऐसा अब ये, यहां, ये, थोड़ा ये भूल है यहां। हम तो भूल ही रहेंगे प्रधान महिषा प्रदर्शित प्रदर्शितेश अपी अपराधेश प्रत्यक्षी भू निश्चलो रक्षण प्रधान महिषी कौन है भगवान की लक्ष्मी बीच है ना कि प्रधान क्या महिष्या प्रदर्शित कि प्रधान श्रीदेवी के द्वारा अपराध दिखाए जाने पर भी अपराध हाँ कि प्रधान महेशी जिस वक्त को भगवान स्वीकार करना चाहते हैं लक्ष्मी जी भी उसके अपराध दिखाएं तो प्रधान महेशी लक्ष्मी जी के द्वारा अपराध दिखाए जाने पर भी कौन अपराध दिखा रहा है लक्ष्मी देवी स्वयं स्वयं प्रधान महेश के विपक्षी होकर स्वयं प्रधान महसी के विपक्षी होकर अचल भाव से भक्ति की रक्षा करते हुए अचल भाव से रक्षा करते हुए कहने का तात्पर्य यदि ऐसा लिया जाए कि यदि भगवान का फ्री से फ्री व्यक्ति भी यदि भक्त के दोष दिखाए तो भगवान नहीं मानते हैं लेकिन जो प्रधान महेशी है वो तो भक्त के उद्धार के ही प्रार्थना करते हैं भक्त के उद्धार की सिफारिश करते हैं जिसको जो पुरुष कारते हैं रास्त्रो में है ना वो ऐसा कर नहीं सकती है फिर भी लगता है कि ये बहुत नारायण के उपासक थे और लक्ष्मी जी को तो उतना महत्व नहीं देते तो ऐसा लगता इसलिए ऐसा लिख दिया उचित नहीं है ग्रंथ में लिखने में क्या होगा उनकी कृपा के बिना तो भगवान के पास कोई जा ही नहीं सकता है और उनकी इच्छा के बिना भगवान किसी को स्वीकार कर भी नहीं सकते पहली दया तो स्त्री जी पहली करुणा करती है भगवान तो बात नहीं करते हैं अब पर कि प्रधान के द्वारा अच्छा अपराध दिखाए जाने पर भी स्वयं प्रधान महिषी के विपक्षी अच्छा, बनकर अचल भाव से रक्षा करते हुए अचल भाव से और देखो जो कोई कामी व्यक्ति होता है ना जब बहुत काम वासना से ग्रसित होता है व्यक्ति काम वासना से ग्रसित जब व्यक्ति होता है तो कामनी के शरीर में यदि मल लगा हो मल लगा हो ना तो फिर उस समय कामनी को छोड़ देगा क्या बल्कि वो मल को भी भोग्यत्व स्वीकार कर लेगा मल को भी ये इसकी कामी व्यक्ति की होती है ना वैसी भगवान जिसको अत्यंत करुणा करके जिसको अपनाना चाहते हैं उसके दोषो को भी भोग्यत्व स्वीकार कर लेते हैं इतनी उनकी करुणा है ये नहीं कि इसमें दोष है तो हम इसको नहीं अपनाएंगे सब भगवान नहीं सोचते हैं चलिए की, की देखना कि कामनी शरीर मल प्रणयी कामुख युव तेसाम दोषाम भोग्य तया अंगीकृत युव है ना जिस प्रकार कामनी के शरीर में लगे हुए मल से भी प्रेम करने वाला कामुक व्यक्ति होता है है ना जिस प्रकार कामुक व्यक्ति कामी के शरीर में लगे हुए मल से भी प्रेम करने वाला होता है उसी प्रकार आश्रित जनों के दोषो को भोग्यत्व स्वीकार करके कौन स्वीकार करते हैं हाँ जो अपनायेंगे तो ये नहीं कि दोष लगा हुआ है कोई बात नहीं है दोष है तो वो लोग स्वीकार कर लेंगे भगवान भोग्यत्व स्वीकार करके भोग्य कौन वस्तु भोग व्यक्ति किसको बनाता है अनुकूल वस्तु को किसको बनाता है हाँ भोग्यत्व स्वीकार करके मतलब उनको स्वीकार करके चलो ये दोस्त है इसमें कोई कहे ठीक है, है कोई बात नहीं है अनुकूल हमारे लिए ठीक ही है ये यदि ऐसा दोस्त है तो भी हमारे लिए ठीक ही है कोई बात नहीं, नहीं दोस्तों की दोषो को, को अनुकूल स्वीकार करके तेसाम जैसे आश्री जन्म के विषय में करण त्रय अभी अनुकूल की मनसा वाचा कर्मणा तीन कर्म हो गया नहीं मन वाणी और शरीर मन वाणी और हाँ मन वाणी और शरीर से भी अनुकूल होकर या मन वाणी और शरीर से भी अनुकूल रहने वाले किसके विषय में भक्त के विषय में मन से वाणी से और शरीर से भी अनुकूल रहने वाले कुछ महापुरुष होते हैं कि मन से तो उसको चाहते हैं ऊपर से डांट भी कर देते सर्जना भी कर देते है ना मन से तो चाहते हैं ऊपर से पिटाई भी कर देंगे वाणी से डांट भी देंगे मन से अनुकूल होने पर भी वाणी और शरीर से अनुकूलता नहीं दिखाते तो भगवान ऐसे नहीं और सब प्रकार की अनुकूलता दिखा देते हैं ऐसा मन और शरीर से भी अनुकूल रहने वाले वियोगी सची की भक्त का वियोग की संभावना होने पर भक्त का चलो भक्त का वियोग होने पर ले लेना वियोग होने पर भक्त का क्लेश जैसे अल्प हो जाए खुरमात्र का क्या हुआ अल्प यथो उच्छेक है जैसे अल्प कहा जाए भक्त का क्लेश जैसे अल्प कहा जाए वैसे स्वयं क्लेश को प्राप्त करते हुए वैसे स्वयं अब सुनिए, वियोग होने पर मतलब भगवान से यदि एक मिनट किसी भक्त के सामने पहले भक्त और भगवान का संयोग हो रहा है और बाद में वियोग हो जाए तो वियोग होने से भक्त को दुख होगा ना वियोग होने से क्या होगा भक्त को तो वियोग होने पर भक्त का दुख जैसे अल्प कहा जाए भक्त का दुख जैसे वैसे स्वयं दुखी होते हुए वैसे स्वयं कौन दुखी होते हैं हाँ। है ना कि भक्त का वियोग होने पर भक्त का दुख जैसे अर्थ कहा जाए वैसे स्वयं दुखी होते हुए ध्यान देना कि कभी पिता और पुत्र हो तो अलग वियोग होने से पुत्र दुखी हो जाए सोचे पिताजी हमको मिलते नहीं है ऐसा ऐसा करके खुदा करके दुखी हो जाए बाद में वो उसको जब यह समझ में आए हमारे पिताजी हमारे बिना तो हमसे ज्यादा दुखी हो रहे हैं तब क्या होगा पुत्र का दुख कम हो जाएगा ना मतलब वियोग होने पर पुत्र सोचे है कि हमारे पिताजी हमसे नहीं मिलते हैं हमसे दूर हो गए हैं हमको है ना तो ऐसा दुखी हो रहा है तो जब उसको पता चला कि पिताजी तो बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं पुत्र के बिना तो उसका दुख कम हो जाएगा ना पिताजी को बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं मिलने के लिए बहुत हैं है तो अपने को नीचा करते हुए भक्त की अनुकूलता के लिए स्वयं को, को, को नीचा करते हुए भगवान ही ऐसा कर सकते है दूसरा कोई नहीं कर सकता है भक्ति की अनुकूलता के लिए स्वयं को नीचा करते हुए दूसरे के अनुकूलता के लिए अपने को नीचा कौन कर देगा भगवान नीच बन जायेंगे तभी तो देखो अर्जुन अर्जुन का रथ भी हाँक दिया उन्होंने रथ हाँ वाला छोटा होता है रसी होता है छोटा सारसी होता है बड़ा ये बात मालूम है ना रसी तो एक नौकर होता है घाड़े का थोड़ा पैसा देकर काम करते करता है इधर ले जाओ उधर ले जाओ फिर काम बहुत होता है रसी का और घोड़े को चारा पानी खिलाना स्नान कराना पानी पिलाना घोड़ों के पैर भी दाबना पड़ता है मालूम है कोई बात आपने नहीं देखा होगा पहले ये ब, ब, ये जो है ना ये टेम्पू टैक्सी कम थी घोड़ा गाड़ी चलती थी सब जगह तो हमने खुद देखा है जो लोग घोड़ा चलाते थे ना वो शाम के घोड़े के खूब पैर दापते रहते थे उन्हें स्वयं देखा इन बात को देखा है आपने घोड़ों hmm. की मालिश करते हुए खूब देखी आग पे क्यों दिन भर उनको चो चलाते है और उसे पैसा मिलता है तो सेवा तो करनी पड़ेगी नहीं घोड़े के कहीं नत कमजोर हो गई काम नहीं कर पाया तो घोड़े को पैर दापते हुए हमने खूब देखा लोगों को घंटों घंटों लोग बढ़िया बढ़िया सेवा घोड़ा भी करते थे देखा है मैंने तो फिर ये तो श्री कृष्ण को तो सब करना पड़ता था महाभारत ने तो लिखा है कि उनको पानी पिलाना घास टालना सेवा करना सब करते थे और दूध भी बने ना दूध भी तो छोटा व्यक्ति को दूध बना के भेजा जाता है संदेश भाग तो दूसरे की अनुकूलता के लिए स्वयं को नीचा करते हुए कर दिया ना पांडवों के साथ बन गए दूध बन गए ऐसी भगवान की परुणा है और देखो फिर इतना ही नहीं यशोदा ने यशोदा ने उनको बांध भी लिया है है ना तो यशोदा की अनुकूलता के लिए अपने को उन्होंने कितना छोटी बच्ची बन गए पूरी दुनिया के जो स्वामी हैं, है ना जिनके संकल्प मात्र से प्रलय हो जाती है सब हो जाती है लोग तो बिल्कुल छोटा कर दिया भक्तों के बंधन बन, यशोदा ने बंधन किया है ना और पिटाई भी की यशोदा ने मिट्टी खाने पर खूब उनकी है मिट्टी खाने पर पिटाई भी होती थी और गोपियों की शिकायत करने पर बंधे भी जाते थे भगवान तो उसमें क्या है कि गोपियों की गोपियां भी बचाई गोपियों और यशोदा माता की अनुकूलता के लिए बंधन के योग्य हो गए भगवान है ना और ताड़ना के योग्य हो गए कि उनके बंधन और ताड़ना आदि के योग्य बनकर सुलभ होते हुए सुलभ सुलभ होने वाला ही शर्त कर लेना है ना सुलभ होते हुए भी चल जाएगा बंधन तथा ताड़ना आदि के योग्य सुलभ होते हुए तो भगवान सुलभ हो गए ना या बंधन तथा ऐसा कोई भी कर सकता है की दूसरे के अनुकूल बनने के लिए अपने को नीचा बना नीचे से नीचे रामचंद्र बैठते थे नीचे बंधन बैठते थे ऊपर पेड़ों पर चढ़ जाते थे तो उनकी सेना थी नही था वो नीचे बैठे रहे और वो ऊपर बैठ जाते थे जाकर ये जो है भगवान का भाव बैठो नीचे बैठे अच्छा तो अब देखिए ये हो गया आ, हाँ, सद्या प्रसूते वत्नेहे पूर्व प्रसूतम वत्सम यवस प्रदान्थम आगतांशा खुरैश् प्रेरती उपेक्ष वर्तते। लगाइए जैसे देखो गाय जब नया बच्चा देती है ना, तो पहले वाले बच्चे से प्रेम करती है उसकी उपेक्षा करती बल्कि मार भी देगी और जब भी कोई भी नया बच्चा गाय देती है तो उसके पास में कोई भी आए तो मरतने की चेष्टा करती है वो सोचती है हमारे बच्चे को नुकसान कर देगा यहाँ तक कि उसका स्वामी भी जो चारा देने वाले आएगा उसको भी पसंद नहीं करती उस समय वो इसी समय जब जो है ना कि भगवान किसी भक्त की अविद्यावृत्ति करके जब अपनाते हैं तो सबसे ज्यादा प्रेम उस समय किससे करते हैं नए से जैसे गाय नए बच्चे से प्रेम करते हैं भगवान जी इसको अविद्यावृत्ति करके अपनाते हैं उससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं ये बात बताना चाहते हैं कहा गया मतलब शीघ्र उत्पन्न है ना शीघ्र yeah. उत्पन्न बछड़े के प्रति स्नेह करते हुए शीघ्र उत्पन्न बछड़े में शीघ्र उत्पन्न बछड़े के प्रति स्नेह के, के कारण या सद्यो कह सकते शीघ्र उत्पन्न शीघ्र उत्पन्न ने बछड़े के प्रति स्नेह के कारण पूर्व में उत्पन्न ने बछड़े को पूर्व में उत्पन्न बछड़े को तथा चारा देने के लिए आए हुए ये वस्त्र है ना चारा कहते हैं कई घास चारा के तो कहते हैं कैसे भूसा वगैरह देते हैं घास देते हैं कौन व्यक्तियों को आगतान है ना चारा देने के लिए आए हुए मनुष्यों को पूर्व प्रसूतम वस्तम यहाँ पर चार कन्वय करेंगे आगत पूर्व में उत्पन्न हुए बछड़े को तथा चारा देने के लिए आए हुए मनुष्यों को खुरो से प्रहार करती प्रहार करने वाली के समान प्रहार कर करने वाली वाली के के खुर का कर देना पैर पैर में है ना और से करने समान वाले हाँ मार देगी पैर से सिंह से मार देगी धेनु के समान धेनु के समान कौन है भगवान धेनु अथवा कर लेना जिस प्रकार जिस प्रकार नवजात बछड़े से स्नेह के कारण नवजात बछड़े के प्रति स्नेह के कारण पूर्व में उत्पन्न हुए चारा देने के लिए आए हुए मनुष्यों को सींग सींग और और से गाय प्रहार करती है लग जाएगा जिस प्रकार गाय नवजात बछड़े के प्रति स्नेह के कारण कौन गाय नवजात बछड़े के प्रति स्नेह के कारण पूर्व में उत्पन्न बछड़े को तथा चारा देने के लिए आये हुए मनुष्यों को और कर से प्रहार करती है उसी प्रकार भगवान उसी प्रकार भगवान ये नए प्राप्त होने वाले भक्त भक्त के के के के कारण कारण या नूतन सजा उसी प्रकार भगवान नूतन भक्त के प्रति स्नेह के कारण श्रीदेवी क्या सूर्य उपेक्षा और नित्य सूर्यों की उपेक्षा करते हैं नित्य सूर्य जो कवि बंधन में नहीं आए है ना उसी प्रकार भगवान उसी प्रकार भगवान नूतन भक्त के प्रति स्नेह के कारण श्रीदेवी और सूर्य दिव्य सूर्यों की करके में करते हुए रहते हैं। में लग जाएगा वो तो स्नेह करते हुए रहते हैं तो बहुत प्रेम होता है भगवान का नए भक्तों के प्रति जैसे गायक का अपने पूरा नए भक्तों से बहुत प्रेम हो जाता है कहते हैं की एक मा मानवी माँ जो है ना अपने पुत्र से जितना प्रेम करती है लोग कहते हैं गाय उससे भी ज्यादा अपने बछड़े से प्रेम करती है ऐसा कहते हैं उससे भी ज्यादा प्रेम करती है इसीलिए गाय को माता बाटा है भारतीय संस्कृति में तो गाय को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए यथा संभव सेवा करनी चाहिए ऐसा कहते हैं माँ को गाय को गाय तो बहुत महीना है शास्त्रों गाय हाँ उसके लिए कितना सोचती है लग जाएगा। कल्याण कल्याण से होने के कारण करते हैं। क्यों तो तो तो तो तो तो तो तो का क्या कार्य है ये बताना है ये है ना अनुक्रोश करना बुद्धि होना है ना और केवल स्वार्थ को केवल अपने लिए ना रहना पूर्ण पूर्ण पूर्ण से पूर्णमा दूर्ण शांति